C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम महा नदी भाग एक महा नदी एक प्राचीन नदी है गंगा यमुना से भी पुरानी है इसका उद्गम चत्तीस गढ़ राज्य के धमतरी जिले की पहाडियों से हुआ है ये लगभग 850 किलो मीटर लंबी है 36 गड़ और उरिसा से प्रवाहित होती होई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोनों राज्ये की लोगों के लिए ये जीवन दाइनी का काम करती है ये प्राचीन काल से लोगों की सांस्कृतिक पहचान बनाने में सहायक हुई इसके द्वारा लोगों ने अपने सामाजिक व आर्थिक ताने को संजोया व है यहां के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है महानदी यहां के लोगों के अस्तित्व को अमृत तुल्य जल प्रदान करती है आज बात करते हैं महानदी से और जानते हैं उसकी कहानी मैं महानदी भारत की प्राचीन नदियों में से एक हूं मैंने हिमालय पर्वत को बनते देखा है इससे तुम मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो इस अंतराल में अनेक घटनाएं घटी मैंने लोगों को शिकार करते झुंड में रहते खाना इकट्ठा करते घर बनाते एक दूसरे के साधनों पर कब्जा करते देखा है बाबा बाबा राजा राजा राजा राजा राजा बाबा राजा राजा गांव को नगर में बदलते देखा है कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण मेरे ही सामने हुआ रेश सम्राट अशोक को भी देखा कलिंग का युद्ध मेरे पाटो पर हुआ था जानते हो इतना बड़ा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ मेरा पानी भी खून से लाल हो गया था कलिंग पराधीन हुआ 20वीं शताब्दी में फिर एक नया सितारा गंग वंश से चमका वो थे महाशिवगुप्त एक अच्छे शासक के रूप में उड़ीसा के इतिहास में एक शानदार युग का आरंभ हुआ उन्होंने कलिंग केनगोड़ा उत्कल और कौशल राज्यों को मिलाया फिर से कलिंग समृद्ध हुआ कहा जाता है कि पुरी का विख्यात जगन्नाथ मंदिर उसी ने बनवाया था बाद में मुगल मराठे और अंग्रेजों की सल्तनतें आईं और चली गईं लेकिन महानदी की धारा अनवरत बहती रही महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियों से हुआ है ये पहाड़ियां कांकेर और धमतरी जिले में पड़ती हैं इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक महामाई नाम का पोखर इसके जीवन को गति प्रदान करता है एक पतली सी धारा के रूप में लेकिन गर्मियों में ये सूख जाती है पहले ऐसा नहीं था <laughs> हम्म लगता है महानदी कुछ कह रही है यह मेरा वतन है मुझे इससे प्यार है यहां की बदलती फिजाएं रंग रूप मुझे अच्छा लगता है मेरे आसपास पहाड़ियां चहचहाते पक्षियों के झुंड कोयल की मधुर वाणी जंगलों में पेड़-पौधे चट्टानों की बनावट मुझे बार-बार प्रोत्साहित करती है कि तुम बाहर आओ तुम बाहर आओ संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है चलो मैं आती हूं <laughs> मेरे पहले साथी हैं पेड़-पौधे झाड़ियां चट्टाने और पशु-पक्षी हम में कोई ना छोटा है ना बड़ा सभी सद्भाव से रहते हैं बरसात में ये संबंध और निखर जाते हैं चारों ओर हरियाली ही हरियाली जंगलों से ढक जाती हूँ मुझे देख पाना कठिन होता है लेकिन पतझड़ में स्थिति बिल्कुल उलट जाती है पत्ते पीले पड़ जाते हैं मेरे रास्ते में पतझड़ वनों की बहुतायत है पतझड़ के वन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं यहां के पेड़-पौधे साल में एक बार अपने पत्तों को छोड़ देते हैं इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं ये पेर पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बलके बड़े उपयोगी हैं, ये पानी को सोख कर भंडारन करते हैं, ऐसे इस्थानों से जर्ने निकलते हैं। महानदी के प्रवाह में कई जर्ने हैं, बड़ी मधुर ध्वानी देते हैं। वास्तव में ये एक दूसरे के साथी हैं महानदी के दूसरे सहयोगी हैं चट्टाने पहाड़ जंगल जो इसके निरंतर बहाव में सहायक होते हैं इन जंगलों के बीच बेगा और गोंड आदिवासी भाइयों की बस्तियां हैं लेकिन छोटी-छोटी जिनमें लोग 4-5 घरों के समूह में रहते हैं वे जरूरत के अनुसार ही पेड़ काटते हैं। अंधा ढूंढ नहीं। यहां की चट्टाने पहाड़ बड़े टिकाऊ और मजबूत हैं। धरती पेड़ पत्थर और पानी एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन क्या आज जैसा है वैसा पहले भी था नहीं मैंने कुछ देर के लिए अपने अतीत में झांक कर देखा पता चला कि आज के पहाड़ प्राचीन समय में बहुत बड़े हुआ करते थे अब गिस पिटकर छोटे हो गए हैं श्रिंखलाई छोटा नागपूर पठार का हिस्सा है छोटा नागपूर की पहाड़ीयों की उम्र जादा है पहाडों की बनने के बाद श्रिंखलाई पठार मैं वजूद में आई छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पठार का हिस्सा है यह संसार के प्राचीन पठारों में से एक है यह पठार आखिर बना कैसे होगा जरा सोचो हम्म जांच पड़ताल से पता चला कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी के द्वारा पिघला हुआ लावा बाहर आया चारों ओर जमा हो गया और धीरे-धीरे ठंडा धीरे होता गया ठंडा होने के बाद बहुत कठोर बन गया इनकी खड़ी ढालें और ऊपरी भाग सपाट है ऐसे भाग पठारी कहलाते हैं पठारी भागों में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं लेकिन ये खनिज आई कहां से दरअसल पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज हैं लाखों साल पहले ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा के साथ ये खनिज बाहर आए छोटा नागपुर के पठार में ऐसे खनिजों के बड़े भंडार हैं यहां का उद्योग जगत इन खनिजों पर निर्भर करता है मेरे बहाद के दोनों ओर ऐसी पहाड़ियों का सिलसिला आगे भी देखा जा सकता है इनकी ऊंची-ऊंची चोटियां बहुत सुंदर लगती हैं इन्हीं गहरी वादियों से मैं हर रोज गुजरती हूं ये घाटियां पेड़-पौधों से ढकी रहती हैं कहा जाता है पहाड़ियों की चोटियों पर पहले ऋषि-मुनि निवास करते थे आज भी आश्रमों के खंडहर देखे जा सकते हैं सिहावा की पहाड़ी पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था बरसात में पहाड़ियों से पानी बहकर महाभाई की पोखर में जमा होता है पोखर से मैं धारा के रूप में उत्तर दिशा की ओर बहती हूं लेकिन महानदी हम्म उत्तर की ओर ही क्यों मेरे जल प्रवाह की दिशा पहाड़ियों की ढालों को निर्धारित करती है हम्म दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जाती है ढाल ही मेरे बहाव का वेग तय करते हैं आसपास की पहाड़ियों से कई धाराएं आकर मिलती हैं मुझे और समृद्ध बनाती हैं प्रवाह पहले से अधिक तेज हो जाता है अच्छा धाराओं के मिलने से मुझे बहुत खुशी होती है अब मैं पेड़-पौधों जीव-जंतुओं और पशु-पक्षियों की और सेवा कर सकती हूं अच्छा यह बताओ महानदी हम्म उत्तर दिशा में तुम कितनी दूर तक बहती हो हु? मैं उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर तक सकरी घाटी से बहती हूं अच्छा इस बीच कई धाराएं मुझसे मिलती हैं मेरे आकार को और बड़ा करती हैं उनके नाम हैं वाल्का सीता टूरी दूध और नंदनमारा ये धाराएं सीढ़ीनुमा पहाड़ियों से नाचती कूदती कलकल -कल करती नीचे उतरते हुए जलप्रपात बनाती हैं <laughs> ये प्रपात मेरी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं हम इन प्रपातों को देखने लोग दूर-दूर से आते हैं धमतरी के पास पहुंचते ही मैं एक नदी का रूप धारण कर लेती हूं महानदी भाग 1 अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख शोध एवं विषय संयोजन अख्तर हुसैन कलाकार नीरज शर्मा और राजश्री त्रिवेदी ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी तकनीकी समन्वय सतीश लाडे तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो